देव भारत 30 साल की उम्र तक एक लाइब्रेरियन की नौकरी की और हर महीने अपनी पूरी सैलरी जरूरतमंदों को दे दी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होटल में नौकरी की और यहां तक अपनी उस 10 लाख रुपए की पेंशन की रकम को भी जरूरतमंद लोगों के नाम कर दिया वो दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी सारी कमाई समाज सेवा में लगा दी उनकी सर्विस को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराया और उन्हें ऑनर किया एज वन ऑफ द आउट पीपल ऑफ द ट्वेंटी और एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें, उन्हें मैन ऑफ इतना जोश रखने वाले इस इंसान को सुपर स्टार रजनीकांत ने अपने पिता के रूप में अडॉप्ट किया इस महान इंसान का नाम है कल्याण सुंदरम देशभगत रेडियो सलाम करता है कल्याण सुंदरम के इस निस्वार्थ सोशल वर्क को